शांति शांति इस वेद विज्ञान की चर्चा में वेद ने हमको जीवन के लिए क्या मार्गदर्शन दिया है कौन से निर्देश हैं जिनके पालन करने से जीवन सहज सुखी और प्रयोजन सिद्ध करने वाला होता है उसको हम धर्म कहते हैं धर्म के नाम से जानते हैं और वो जो निर्देश हैं जिसको हम धर्म कहते हैं वो वेद में कहाँ और कैसे दिए गए हैं ये हमारी चर्चा का प्रसंग है तो उसमें हमने देखा कि ऋग्वेद का दसवें मंडल का जो सूक्त है जिसका ऋषि संवन है और जिसका देवता संज्ञान है समझ है उसमें हमने मंत्रों पर विचार किया पहले दूसरे और तीसरे मंत्र की चर्चा हम जो कर रहे थे उसमें हमने तीन बिंदुओं पर बात की और वो तीन बिंदुओं पर जो बात हुई वो ये थी समानो मंत्र समिति समानी आपका मंत्र आपका विचार आपकी चर्चा अनुकूल हो आपकी जो सभा हो उसमें भी विचार आप एक दूसरे के अनुकूल हों आपकी जो वैयक्तिक योग्यता है आपको सोचना आना चाहिए विश्लेषण करना आना चाहिए और आपको चीज आपकी स्मृति में देर तक रहनी चाहिए तो समानम मन सह अगला एक पद है समानम मंत्रम अभिमंत्र वो कहते हैं मैं तुमको समान मंत्र की लिए अभिमंत्रित करता यह अभिमंत्रित करना जो प्रयोग है यह बड़ा सार्थक है हम जब अभिमंत्रित करते हैं अर्थात किसी को मंत्र से युक्त करते हैं तो हम जो जल छिड़कते हैं इसे भी अभिमंत्रित करना कहते हैं। जल से अभिमंत्रित करते वैदिक कर्मकांड में शुद्धि के बहुत सारे प्रकार हैं उसमें जल से धोना स्नान करना और शोधन करना आदि आदि हैं उनमें एक है अभिमंत्रित करना और अभिमंत्रित करने का मतलब होता है मंत्र पढ़कर पानी के छींटे देना ऐसा जो पूजा पाठ करते हुए लोग होते हैं वो जब इस काम को करते हुए दिखाई देते हैं वो जब लोगों पर पानी डालते हैं तो भी वो अभिमंत्रित करते हैं जो स्थान है उसको भी अभिमंत्रित करते हैं अर्थात जहाँ कहीं हम कोई काम करना चाहते हैं बैठना चाहते हैं तो उसको पवित्रता का एक उपाय है अभिमंत्रित करना अर्थात जल के छींटे देना छींटे देने से पवित्रता प्राप्त होती है ये वैदिक साहित्य का एक विचार है तो अभिमंत्रित करना ऐसा मंत्र देना जो जिससे आपके मन की पवित्रता बन जाए आपके मन में समानता का विचार आ जाए आपके मन से विरोध की समाप्ति हो जाए अभिमंत्र ए समानम मंत्रम अभिमंत्र ए अर्थात भगवान जो देता है ना उस देने में वो कोई असमानता नहीं करता हम प्राय ये सोच लेते हैं कि हम भगवान के अधिक निकट हैं हम भगवान से मांग रहे हैं इसलिए भगवान को देना चाहिए ये हमारे सोच की दृष्टि से ठीक है लेकिन हम एक बात भूल जाते हैं कि भगवान का हमसे जो संबंध है या हमारा भगवान से जो संबंध है हमारा अकेले का नहीं है इस सांसारिक समाज में जो मेरा पिता है वो मेरा ही पिता है जो मेरे भाई नहीं हैं, जो उस एक पिता से एक माता से उत्पन्न नहीं हैं, वो व्यक्ति उनका पिता नहीं कहलाता जो एक माता से उत्पन्न है एक पिता से उत्पन्न है ऐसे ही जो बालक हैं उनका ही वो पिता कहलाता है तो ये समाज में तो हम ये समझ लेते हैं कि मेरा पिता मुझे देगा और मेरा पिता दूसरे को क्यों देगा दूसरा अपने बच्चों को देगा और उसके बच्चे अपने पिता से लेंगे तो दोनों का एक दूसरे पर अधिकार है जो बच्चे जिस पिता के हैं उनके पितापने पर उनका अधिकार है और जो पिता जिन बच्चों का है उस पर उनका अधिकार है वो उसके बच्चे हैं तो इसलिए जो कुछ पिता के पास है वो पुत्र को मिलता है मिलने मिले ये उसका अधिकार है इसलिए पिता की जो संपत्ति है माता पिता की जो चीज़ें हैं उन्हें और कोई नहीं लेता उन्हें उनकी जो संतान हैं वही लेती हैं उनमें ही वो वस्तुएं बांटी जाती हैं माता पिता भी उन्हीं को देते हैं और यदि एक क्षण के लिए हम ये सोचें कि उस परमेश्वर से मेरा क्या संबंध है उस संबंध के नाते तो बहुत सारे संबंध होते हैं कभी मैं उसे माता पिता के रूप में याद करता हूं कहीं आचार्य गुरु के रूप में याद करता हूं कहीं अपने उसे मित्र के रूप में याद करता हूं कहीं उसे अपना पिता कहकर पुकारता हूं वो माता पिता है गुरु है आचार्य है और कहीं हमने उसे राजा कहा है कहीं न्यायाधीश कहा है ये मेरे बहुत सारे संबंध इस ईश्वर से हैं हो सकते हैं ये बात ठीक है कि इन संबंधों के नाते जो मेरा अधिकार बनता है जो मेरी अपेक्षा है उसे मैं ईश्वर से प्राप्त करूं, उसे प्राप्त करने का उपाय करूं, उससे मांग करूं, किंतु मैं एक बात भूल जाता हूं, और वो बात मैं ये भूल जाता हूं कि मेरा परमेश्वर से जो संबंध है मेरी आत्मा का परमात्मा से जो संबंध है वो संसार के सारे जीवात्माओं का है जैसे एक घर में चार बालक हैं तो कोई एक बालक नहीं कह सकता कि इस पिता पर मेरा ही अधिकार है या पिता यह नहीं कर सकता कि वो एक की ही चिंता करे और बाकी की ना करे तो उसका पितापन बिगड़ जाता है यदि कोई पिता ऐसा हो कि वो अपने बच्चों में पक्षपात करता हो किसी को विशेष योगदान देता हो सहायता करता हो और किसी की उपेक्षा करता हो तो उसे कोई अच्छा पिता नहीं कहेगा तो अच्छा पिता वो है जो अपने सभी बच्चों के लिए समान भाव से प्रयत्न करता है भले ही वो उनकी अपनी कुछ भी योग्यता होगी कुछ भी पा सकते होंगे नहीं पा सकते होंगे लेकिन पिता की इच्छा पिता का प्रयत्न तो ये रहता है कि उसके सारे ही बच्चे स्वस्थ रहें सुखी रहें प्रसन्न रहें और उसके पास जो कुछ है वो वो सबको देना चाहता है तो अब यहाँ सोचने की बात है कि यदि मेरा पिता मेरे बारे में सोचता है और मैं अपने पिता से अधिकार लेता हूं मांगता हूं तो मेरे पिता के साथ तो ये बात ठीक है लेकिन वो परमेश्वर क्या केवल मेरा ही है मेरा ही पिता मेरा ही राजा मेरा ही न्यायाधीश मेरा ही गुरु मेरा ही आचार्य ऐसा है यदि मेरा ही नहीं है तो वो फिर सब का है और फिर सब उसके हैं जब वो सब का है और सब उसके हैं तो फिर मांगने वाला मैं अकेला नहीं हुआ तो जितने भी जीवात्मा हैं चाहे वो पशु हैं पक्षी हैं कीट हैं पतंग हैं मनुष्य हैं स्त्री हैं पुरुष हैं कुछ भी हैं बालक हैं युवा हैं वृद्ध हैं इन बातों से कुछ भी अंतर नहीं पड़ता जीवात्मा का को कोई भी स्वरूप क्यों ना हो जीवात्मा किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो तो वो जीवात्मा उसका उसी तरह से पर परमात्मा से संबंध है जैसा किसी एक का तो जो भी एक जीवात्मा चाहे वो बड़ा है बूढ़ा है मूर्ख है बुद्धिमान है उसके लिए वो पिता भी है उसके लिए आचार्य है उसके लिए राजा है उसके लिए न्यायाधीश है तो जैसे उसको उससे मांगने का अधिकार है उससे पाने का अधिकार है उसके उससे चाहने का अधिकार है बस समझने की बात केवल इतनी है कि ये अधिकार संसार के हर प्राणी को है और परमात्मा के द्वारा सब प्राणियों से समान व्यवहार करके समान उन्नति के लिए सोचना ये उसका काम है इसलिए जब हम ये सोचते हैं कि परमात्मा हमको ही देगा या हम ही उससे लेंगे तो हम ये भूल जाते हैं कि हम परमात्मा की अकेली संतान नहीं है वो जो परम पिता है वो केवल मेरा ही नहीं है वो इस पूरे परिवार का है इस पूरे संसार का है इस संसार के परिवार में जितने भी प्राणी हैं वो उन सब का है तो ऐसी स्थिति में मुझे वो अलग करके क्यों देगा वो औरों को देते हुए मुझे क्यों छोड़ेगा दोनों बातें यहां समझने की हैं कि मैं उससे मांगू या न मांगू ऐसा नहीं हो सकता कि जो मेरे लिए देय है जो मुझे प्राप्तव्य है वो मुझे न मिले वो अवश्य ही परमात्मा मुझे देगा जब वो अवश्य ही देगा ये सामर्थ्य उसके अंदर है तो न देने की चीज तो मैं कैसे भी नहीं ले सकता ये सामर्थ्य भी उसके अंदर है तो मैं ये चाहता हूं कि और किसी को न मिले मुझे ही मिले चाहने को मैं चाह सकता हूं लेकिन मूल मूलभूत चीज ये है कि क्या वो मुझे वो मुझे भी मेरी तरह चाहता है क्या वो तो एक अच्छे पिता की तरह सबको चाहता है सब के लिए ही वो सोचता है तो इसलिए मैं ही उससे मांगूं और मेरी ही बात पूरी हो ऐसा संभव नहीं इसलिए जब मैं ये सोचता हूं कि मैं उसका ज़्यादा आदर कर रहा हूं, मैं उसकी ज़्यादा पूजा कर रहा हूं, जय मैं ज़्यादा सेवा कर रहा हूं। ये बात मनुष्य के साथ तो संभव है वो आपसे प्रसन्न हो और दूसरे से अप्रसन्न हो ये आपके साथ संभव है लेकिन परमात्मा के साथ ये संभव नहीं है क्योंकि वहाँ यहाँ कोई गलती कोई त्रुटि कोई पक्षपात अज्ञान से अल्पज्ञान से संभव है लेकिन परमेश्वर के पास न तो अज्ञान है न अल्पज्ञान है वो तो संपूर्ण ज्ञान है समस्त ज्ञान है जब उसके पास संपूर्ण ज्ञान है तो फिर वो किसी को कम और किसी को आधा किस आधार पर देगा वो तो न्याय ही करता है हमको एक भ्रम है हमको एक भ्रम किया है कि परमेश्वर बड़ा दयालु है और जब हम किसी के प्रति दया करते हैं तो उसको अधिक देने की सोचते हैं और जिसके प्रति हम दया नहीं करते उसको नहीं देने की या उसको कम देने की सोचते हैं इसलिए जब हम परमेश्वर को दयालु कहते हैं तब शायद मन में ये सोच कर कहते हैं कि वो हमें दया का पात्र समझेगा इसलिए औरों से अधिक देगा नहीं जो मेरा है वो भी मुझे देगा ऐसा मैं सोच लेता हूं लेकिन मैं एक बात भूल जाता हूं कि वो न्यायकारी भी है तो बहुत सारे लोगों के मन में एक भाव पैदा होता है कि जो न्याय कर सकता है वो दयालु नहीं होता है जो दया करता है वो न्यायकारी नहीं होता है क्योंकि अतिरिक्त देने को अतिरिक्त सहयोग को हम दया समझते हैं और उचित देने को और उचित करने को न्याय समझते हैं तो हमारे मन में एक भाव है कि दया और न्याय दोनों विरोधी चीजें हैं लेकिन ईश्वर के साथ ऐसा करें तो दोनों ही गुण उसमें से नहीं रहने चाहिए या दोनों रहेंगे तो गलत हो जाएंगे लेकिन वहां दोनों भी हैं और गलत भी नहीं है मिथ्या भी नहीं है उसमें कोई कमी और अधिकता भी नहीं है तो फिर कैसे है तो वहां समझने की बात यह है कि न्याय क्या है और दया क्या है न्याय में भी हम अगले का भला चाहते हैं और दया से भी अगले का भला चाहते हैं जब हम उससे दया करते हैं तो उसे बर, बुराई से दुख से छुड़ाना चाहते हैं जब उसके साथ न्याय करते हैं तो जो भी काम उसने अच्छा किया है उसका उचित फल उसे देना चाहते हैं तो ये दया और न्याय फिर विरोधी क्यों नहीं हुए विरोधी इसलिए नहीं हुए कि हमारे समझने का भेद है क्योंकि दोनों का प्रयोजन एक ही है दया करके भी हम दया का जो पात्र है उसको बचाते हैं बढ़ाते हैं और न्याय करके भी उसे बचाते हैं न्याय करके भी उसे बुराई से अन्याय से बचाते हैं तो मूल चीज़ है अन्याय से बचाना और न्याय का देना जो उचित है उसे देना और कोई उसके साथ अनुचित करता है तो उससे बचाना तो ईश्वर ये दोनों काम करता है जब ईश्वर किसी को दंड देता है तो उसे बुरे कामों से रोकता है अच्छे काम करने की प्रेरणा देता है और जब कोई अच्छा काम करता है तो उसको सुख देता है लाभ देता है तो जो जो अच्छा काम करते हैं सबके साथ सुख का प्रदान करना और जो जो बुरा करते हैं गलत करते हैं उन उनको दंड देना तो उनको दंड दिया ताकि भविष्य में वो बुरा न करें ये भी न्याय है और जिन्होंने अच्छा किया उन्हें दिया ये भी दया है तो न्याय और दया जो औचित्य है उसकी सुरक्षा का काम करते हैं जब हम न्याय करते हैं तो दोनों को हम अच्छी तरह देख करके विवेचन करके जिसको जो देय होता है वो देते हैं और जब हम दया की बात करते हैं तो हमारे सामने दूसरा पक्ष नहीं होता हमारे पास सामने वही व्यक्ति होता है जिसको हम देना चाहते हैं और दे रहे होते हैं जब वो एक व्यक्ति हमारे सामने लेने वाला होता है तो हम उसे दया कहते हैं। इसलिए यहां ईश्वर जो है समानम मंत्रम अभिमंत्र हमें समान रूप से अभिमंत्रित करता है पवित्र करता है ये कहा गया है ओ र्व शांति शांति शांति क्षमा शांतिरे शाति शांति शांति